अथ निध्यासन रत्न निधिध्यासनता को कहे जीव ही ले नही होट बीरती के प्रवाह में हो सजातोंठे उठे करण मजार जैसे पुंबे से चूटे टूटत नहीता तार। अर्थ यह है कि पूर्व जो महावाक्यों के अनुसार जीव ब्रह्म के एकत्व का विवेचन किया सो युक्तिपूर्वक चिंतन करने से जब दृढ़ हो गया है तो फिर उसमें बाह्य इंद्रियों के व्यापार की और होठ हिलाने की कुछ जरूरत नहीं अंतर में ही अंतकरण से वृत्तियों के प्रवाह को चलावे और खोट कहिए विजातीय अनात्माकार वृत्ति नहीं होने दे अर्थात अंतकरण में सजाती कहिए ब्रह्माकार वृत्तियों का अखंड प्रवाह ऐसा चले कि जैसे रुई के तूल को खींचने से तार बंध जाता है और टूटता नहीं है इसी प्रकार वृत्ति का प्रवाह होने को निधिध्यासन कहते हैं निधिध्यासन रूपी वृक्ष दृढ़ होने पर तत्काल ही फल देता है जैसे वृक्ष के बोने में कुछ देरी नहीं लगती है किंतु प्रथम जमीन की सफाई करने में ही देरी होती है बीज तो जल्दी बोया जाता है और फिर जल सिंचन रखवाली से आदि लेकर जो हिफाजत करनी होती है उसमें देरी लगती है परंतु हिफाजत करने से वह वृक्ष दृढ़ता को प्राप्त होकर फल जल्दी देता है तैसे ही निर्ध्यासन रूपी जो वृक्ष है उसे उपदेश रूपी बीच के बोने में कुछ देरी नहीं लगती है परंतु जमीन रूपी अंतकरण के मन विक्षेप की सफाई करने में देरी लगती है उपदेश अर्थात श्रवण तो हर एक जगह हो जाता है परंतु बीज रूप जो श्रवण होता है उसकी मनन रूप हिपाजत में देरी लगती है क्योंकि अनेक प्रकार की युक्ति से चिंतन रूपी हिपाजत करनी पड़ती है जिससे उस श्रवण रूपी बीज से मनन रूपी पौधा कुछ काल पाकर दृढ़ हो जाता है परंतु दृढ़ होने के बाद वह रूपी वृक्ष के रूप में होकर ज्ञान रूपी फल को जल्दी ही उत्पन्न कर देता है ऐसे ज्ञान रूपी फल के खाने में अज्ञान रूपी क्षता दूर होकर दुख की सदा के लिए निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है इसी कारण जिज्ञासु पुरुषों को निर्ध्यासन रूप वृक्ष की पुष्टि करना चाहिए क्योंकि यह महान फल देता है जैसे किसी रत्न से महाद्रव्य की प्राप्ति होती है परंतु उसके नाश होने के अनेक भय रहते हैं परंतु उक्त ज्ञान रूपी धन का तो कोई भी नाश नहीं कर सकता है चोर न चोरे राज न कोई लूट सके गुप्त ज्ञान रूपी महान धन की ऐसी महिमा अनाड़ी लोग नहीं जान सकते हैं इसी से निधिध्यासन को रत्न कहा है मनन ही इसका कारण है और जो ब्रह्म में अंतकरण की वृत्तियों का तेल धारावत प्रवाह है सो ही निधिध्यासन का स्वरूप है विपरीत भावना की निवृत्ति इसका फल है यदि कोई ऐसा पूछे कि विपरीत भावना किसको कहते हैं तो सुन जैसे अनित्य है तिनको नित्य जानना और स्त्री पुत्र अशोच है तिनको शोच जानना इसी प्रकार कृषि वाणिज्य मदिरापान आदि दुख रूप है तिनको सुख रूप जानना और शरीर आदि अनात्म है तिनको आत्मरूप समझना ये चार प्रकार के कार्य अविद्या के कारण जैसे उलटे समझे जाते हैं वैसे ही अविद्या से दृष्टांत में शुद्ध सच्चिदानंद जन्म मरण तथा पुण्य पाप सुख दुख से रहित एक परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप ऐसा जो आत्मा है उसको असत जड़ दुख का भोगने वाला मानता है इसी को विपरीत भावना कहते हैं जिसकी निवृत्ति निर्ध्यासन से ही होती है क्योंकि बारंबार ब्रह्माकार वृत्ति के होने से जीव भाव दूर होकर ब्रह्म भावना होने से अपने को ब्रह्मरूप ही करके जान सकता है इससे जीव भाव दूर होता है इस प्रकार विपरीत भावना की निवृत्ति निदिध्यासन का फल है जब तक जीव ब्रह्म की एकता का दृढ़ निश्चय नहीं हो तब तक निदिध्यासन करें और जब दृढ़ निश्चय हो जावे तब वृत्ति की परिसंख्या नहीं करें। यही इसकी अवधि है श्रे निधिध्यासन रत्नम समाप्तम